एक दिव्य घोड़ा भारतीय लोक कथा रूपांतरण व चित्रण डेमी हिंदी दीपक थानवी बहुत समय पहले भारत में एक युवा राजा थे जिसके पास हाथी और मोर थे सफेद बाघ और काले शेर थे, थे और माड़ी को हीरे थे लेकिन उसके पास वह दिव्य घोड़ा नहीं था लेकिन भला वह दिव्य घोड़ा क्या है वास्तव में एक दुर्लभ खजाना वो फरिश्तों द्वारा ज्ञान और साहस वैभव और विजय के साथ संपन्न किया गया और यह सारे गुण को अपने संचालक यानी घुड़सवार को देगा उसकी सुंदर त्वचा चंद्रकांत के समान चिकनी है उसके गर्दन के बालों की चमक समुद्र की टूटती लहरों की तरह है उसके पैरों में आग की लपटे हैं और उसकी आवाज सोने की तुरही से निकली आवाज की तरह गूंजती है राजा ने यह घोषणा की थी कि जो भी ऐसे दुर्लभ दिव्य घोड़े की खोज करेगा उसे इनाम में माड़ी का पहाड़ मिलेगा क्योंकि राजा जानता था कि केवल वह पवित्र घोड़ा ही सबसे खतरनाक बहुमुखी सिर वाले साप कालिया से राज्य की सुरक्षा कर सकता है राजा के देश में एक आदमी था जो अपनी जीविका के लिए घोड़ों को पालता था और वसंत ऋतु के एक शुभ दिन पर उसने अपने घोड़ों को बाजार में बेचने का निर्णय लिया लेकिन रास्ते में एक घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया बच्चा शुद्ध सफेद रंग का था तुरंत ही अन्य सारे घोड़ों ने अपनी गति धीरे की और फिर वे सब उस घोड़ी और उसके बच्चे के पास आ गए यह तो मुसीबत बन गया वो चिंतित होकर सोचने लगा पहले तो उस बच्चे के जन्म से हमारी यात्रा रुक गई और अब वो अपनी एडियो से सबको मार रहा है वो बहुत ज्यादा चंचल है इधर उधर छलांगे लगाता है और अब वह शायद सभी को अपने छोटे और तीखे दांतों से काटने लगेगा मैं उस सफेद रंग के बच्चे को रास्ते में मिलने वाले पहले व्यक्ति को बेच दूंगा लेकिन कोई भी उसे लेना नहीं चाहे नहीं धन्यवाद सभी यही कहते हैं आपका यह घोड़ा सभी को अपनी एड़ियों से मारता है और अपने दाँतों से काटता है निश्चय ये हमें निश्चय ही यह हमें हानि पहुंचाएगा यह तो डरावना प्राणी है शीघ्र ही राज्य में सभी को इस भयानक छोटे घोड़े के बारे में पता लग गया है सिवाय एक आदमी के वह कुमार जो हर दम अपनी धुन में ही रहता है उसने अभी तक उस भयानक छोटे घोड़े के बारे में कुछ भी नहीं सुना था लेकिन जब कुमार ने उस घोड़ी के बच्चे को देखा तब एक अजीब घटना घटी वो फुर्तीला छोटा बच्चा अपने समूह के घोड़ों के आगे नाचने लगा उस कुम्हार के ठीक सामने उछल कूद करने लगा और कुमार के काल पर अपनी नाक सहलाने लगा घुड़सवार को डर था कि कहीं यह छोटा बच्चा बेचारे कुम्हार के कान में काट ले या उसे लात मारकर जमीन पर न गिरा दे और इससे उसके मटके न फूट जाए लेकिन वो घोड़ा तो कुमार के हाथ ऐसे चाट रहा था जैसे वो उस कुमार का कुम्हार का कोई पालतू जानवर हो बच्चे का कुमार के प्रति लगाव देखकर घुड़सवार ने कुमार को कहा अच्छा महोदय अच्छा महोदय मेरे पास एक भी मटका नहीं है और मुझे आपके सारे मटकों की आवश्यकता है इन मटकों के बदले मैं आपको मेरा प्रिय छोटा घोड़ा दूंगा हालांकि उससे अलग होना मेरे लिए कठिन होगा कुम्हार को उस चंचल छोटे घोड़े के प्रति सहज लगाव महसूस हुआ सो उसने यह सौदा मंजूर किया वह चंचल तो था ही लेकिन कुम्हार की कुटिया के बाहर उस छोटे घोड़े ने विशेष ध्यान रखा उसने मटकों के आसपास चलते समय सावधानी से अपने कदम बढ़ाए और उनमें से किसी एक भी मटके को नहीं तोड़ा एक दिन जब कुम्हार कुछ मिट्टी लेने के लिए बाहर गया तो घोड़ा उसके पीछे पीछे दुलकी चाल यानी छोटे कदम लेते हुए तेज चलना से चल पड़ा जब उसने देखा कि उसके मालिक का बोरा भर गया है और उसका वजन ज्यादा है, उसने भारी ने सोचा पालन किया। समय के साथ साथ छोटा सा बछेड़ा एक अद्भुत सुंदर घोड़े में बदल गया इस बीच राजा के दरबार में कोई भी अभी तक दिव्य घोड़े की खोज नहीं कर पाया था एक दर्जन ज्योतिषियों की मदद करने के लिए ये दर्जन ज्योतिषियों को मदद करने के लिए बुलाया गया था क्योंकि यह आशंका थी कि बहुमुखी सिर वाला साप कालिया राज्य की ओर बढ़ रहा है ज्योतिषियों ने सितारों और चंद्रमा से प्रार्थना की मंत्रों का जप किया और हवन भी किया लेकिन फिर भी उस दिव्य घोड़े का कोई पता नहीं लगा अंतिम उपाय के रूप में उन्होंने एक चमत्कारी क्रिस्टल की बनी गेंद में देखने का फैसला किया गेंद के केंद्र में चंद्रमा की तरफ सफेद घोड़े की छवि दिखाई दी जिसके पैरों से आग की लपटे निकल रही थी वह वहां है ज्योतिष चिल्लाते हुए बोले उसके भाग्य में सैकड़ों का सरदार बनना लिखा है लेकिन हम उसे कैसे ढूंढेंगे उन्होंने क्रिस्टल की गेंद में गहराई से देखा और एक कुमार को सबसे शानदार घोड़ी की पीठ पर मिट्टी का बोरा रखते देखा वह वहां फिर से है वे सब चिल्लाए हम राज्य के हर कुमार से मिलेंगे जब तक कि हम उसे ढूंढ नहीं लेतेमार को ढूंढने में देर नहीं लगी जो अपने दरवाजे पर उन बारह शाही ज्योतिषो को देखकर सबसे ज्यादा चकित था वह और भी ज्यादा चौक गया जब उन्होंने कहा कि वे किसी भी कीमत पर उस घोड़े को खरीदना चाहते हैं अब कुमार अपने घोड़े को बेचना नहीं चाहता था और यहां तक कि अगर वो बेचना भी चाहे तो उसे पता नहीं था कि क्या कीमत पूछनी चाहिए इसलिए इस असमंजस की स्थिति में पुनः विचार करने के लिए वह अस्तबल में गया वहां अचानक ही एक आवाज आती है अपनी पसंद की चीज मांगो कुमार के घोड़े ने अपनी भारी और गंभीर आवाज से कहा आप कल्पना कर सकते हैं कुम्हार कितना चौंका हुआ था एक बोलता घोड़ा वह एक ही काम कर सकता था अचंभित होकर अपने घोड़े को ताकना उसका घोड़ा धीमी आवाज में आगे कहता है घबराओ नहीं मैं ही वह पराक्रमी दिव्य घोड़ा हूं जिसके भाग्य में राजा की सेवा करना लिखा है और दुखी मत हो मेरे दोस्त हर साल मैं तुम्हारे पास रहने के लिए वापस आऊंगा बेचारे कुम्हार ने महसूस किया कि स्थिति उसके नियंत्रण से परे है इसलिए उसने अपने घोड़े के गले में अपनी बाहें डालकर उसे आत्मीयता और दुखी होकर अलविदा कहा कुमार और उसका घोड़ा बाहर खड़े शाही ज्योतिषियों के पास गए जो बेसब्री से जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे पहाड़ और इस राज्य का सबसे अच्छा और मजबूत चाक होगा अपने माल को बाजार तक ले जाने के लिए उसके पास एक शक्तिशाली बैल और एक शानदारी शानदार गाड़ी होगी और वो अकेला महसूस न करे इसलिए उसके पास घोड़ो और भैंसों भेड़ो और बकरियों मुर्गियों और मुर्गों से भरा हुआ अस्तबल होगा अलग झपकते ही इतने सारे जानवर प्रकट हो गए इन सब की ओर कुमार का ध्यान इतना भटक गया था कि उसने अपने घोड़े को वहां से निकल उसके उसे अपने घोड़े को वहां से निकल जाना मालूम ही नहीं हुआ शाही दरबार में दिव्य घोड़े का शानदार स्वागत हुआ उसे एक लाल रंग की सोने की काटी यानी घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए और चांदी के जूते पहनने के लिए दिए गए और उसकी गर्दन को फूलों की मालाओं से सजाया गया तुरैया बजाई गई फहराए गए और घोड़ों और हाथियों पर बैठे सिपाहियों की सेना उस दिव्य घोड़े को सलामी देने के लिए दो पंक्तियों बहुमुखी सिर वाला साप कालिया अपने पांच सौ घोड़ो पर बैठे पांच सौ सापों की सेना लेकर शहर के द्वार पर आ पहुंचा राजा और उसका दिव्य घोड़ा चलते तीर की भांति तेजी से उस विशाल दुश्मन का सामना करने के लिए सामने गए अचानक अपने पिछले पैरों की गति धीमे करता हुआ दिव्य घोड़ा रुका और एक तुरही के आहवान की शक्तिशाली ध्वनि के साथ जोर से हिन हिनाया अपने सच्चे नेता के आह्वान के जवाब में कालिया के 500 घोड़ों ने हिन हिन्नाना शुरू कर दिया उन्होंने अपनी पीठ पर बैठे फुफकारते शापों को फेंक दिया और उन्हें कुचल मार डाला कालिया अपनी पूरी सेना को खो चुका था और राज्य से बहुत दूर पहाड़ियों में जाने के लिए मजबूर हो चुका था राजा की जीत अंत में इस महान जीत और शांति का जश्न मनाने के लिए राजा ने इस दिन को पवित्र अवकाश के रूप में घोषित किया पूरा राज्य नारों से गुजने लगा राजा की जय हो दिव्य घोड़े की जय हो मे अपनी चोच में रखे फूल काले शेर और सफेद बाघ खुशी से उछले जबकि सभी घोड़ों और हाथियों ने नृत्य किया प्राचीन भारतीय दंत कथाओं में सर्वप्रथम राजाओं को दिव्य कहा गया उन दिव्य राजाओं ने अपनी जादु शक्तियों को अपने समकक्ष नशोर राजाओं वसीहत में दी एक भारतीय राजा इसलिए न केवल अपने राज्य का का का सैन्य दल प्रमुख होता होता या नेता होता है बल्कि उसे दिव्य पुरुष भी दर्जा दिया गया था दिव्य घोड़े की कहानी एक भारतीय राजा के बारे में है जिसे फरिश्तों द्वारा एक दिव्य घोड़ा प्रदान किया गया वह दिव्य घोड़ा जो सभी बुराइयों को जड़ से खत्म कर देता है और अच्छाई की ताकतों को पुनर्स्थापित करता है लेखक के बारे में डेमी जैसे कि उनकी छवि अपने कला प्रेमियों और प्रशंसकों के बीच है बच्चों के लिए लिखी 50 से अधिक पुस्तकों के लेखक और या चित्रकार हैं पूर्वी देशों और संस्कृतियों के साथ उनके निरंतर आकर्षण ने उनके काम की शैली और उनके काम के प्रति मनोभावना पर गहरा प्रभाव डाला उन्होंने भारत के बड़ौदा विश्वविद्यालय यानी फुल ब्राइट छात्रवृत्ति के तहत में पढ़ाई की जिसकी प्रेरणा से देलॉर्ड हॉर्स एक दिव्य घोड़ा का निर्माण हुआ डेमी न्यूयॉर्क शहर में रहती